महाभारत शांति पर्व पंचाशीतमोध्याय अध्यात्म ज्ञान का और उसके फल का वर्णन युधिष्ठिर्वाच अध्यात्म नाम जदिदम विद्यते सेह विद्यद्यात्म जतवन्मे ब्रूहि पितामह युधिष्ठिर ने पूछा पितामह शास्त्र में पुरुष के लिए जो यह अध्यात्म तत्व बताया गया है वह अध्यात्म क्या है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है यह मुझे बताइए भिष्म परम बुद्ध्या जन्म तुम अनुप्रेक्षसी तदव्याख्यामित त्याख्या तस्य शृणु भिष्म जी ने कहा तुम मुझसे जिस अध्यात्म तत्व को पूछ रहे हो वह बुद्ध के द्वारा सभी विषयों का उत्तम ज्ञान प्रदान करने वाला है मैं तुमसे उसकी व्याख्या करूंगा, तुम उस व्याख्या को ध्यान देकर सुनो पृथ्वी वायुराकाशम आपो ज्योतिष पंचम महाभूतान भूता प्रभुवा प्य पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज ये पांच महाभूत समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रणय के स्थान है स त गुणसात शरीर भरत शततम ही प्रलीजंते गुणास्ते प्रभुवती चरत प्राणियों का शरीर इन्हीं पांचों महाभूतों का कार्य समूह है वे कार्य रूप में परिणित भूतगण सदालीन होते और प्रकट होते रहते हैं ततः श्रेष्ठान भूतानीता पुनः पुनः महाभूता भूतेभ्य भूते और मैं ऐसा अगर यथा जैसे महाभूत सूक्ष्म भूतों से प्रकट होते और उन्हीं में लय को प्राप्त होते हैं तथा जैसे लहरें समुद्र से प्रकट होकर फिर उसी में लीन हो जाती है उसी प्रकार परमात्मा से समस्त प्राणी उत्पन्न होते और पुनः उसी में लीन हो जाते हैं प्रसार्यंगेयथाम तद्वभूतान भूतानां भूता अल्पियांसी सभी जैसे कछुआ यहाँ अपने अंगों को फैलाकर फिर समेट लेता है उसी प्रकार समस्त प्राणियों के शरीर आकाश आदि पांच महाभूतों से उत्पन्न होते और फिर उन्हीं में लीन हो जाते हैं खलस्तु वायु प्राणो रूपम तेजस उच्चते शरीर में जो शब्द होता है वह आकाश का गुण है यह स्थूल शरीर पृथ्वी का गुण या कार्य है प्राण वायु का रस जल का तथा तो रूप तेज का गुण बताया जाता है इतम में वही तत्सर्वस्थावर जंगम प्रलये चमभ्ये तेस्मादेश्य पुनः इस प्रकार यह समस्त स्थावर जंगम शरीर ही है प्रलय काल में यह परमात्मा में ही लीन होता है और सृष्टि के आरंभ में पुनः उन्हीं से प्रकट हो जाता है महाभूतान पंचभूत क विषयान कल्पयामा सीन यदनुप्यति संपूर्ण भूतों के सृष्टि करने वाले ईश्वर ने समस्त प्राणियों में पंच महाभूतों का ही विभाग पूर्वक समावेश किया है देह के भीतर जिस भूत के स्थित होने से मनुष्य जो कार्य देखता है वह बताता हूँ सुनो शब्द स्रोते तथा खांडी त्रय आकाश योग स्ने अपे ते गुण स्मृता शब्द श्रोत्रेन्द्रिय और संपूर्ण छिद्र ये तीन आकाश के कार्य हैं रस स्नेह तथा जिह्वा ये तीनों जल के गुण या कार्य माने गए हैं रूपम चक्षुर्पाक त्रिविधम ज्योतिरुच्यते घेयम घ्राणम शरीरम च भूमि गुणा रूप नेत्र और परिपाक इन तीन गुणों के रूप में तेज की ही स्थिति बताई जाती है गंध घ्राण तथा शरीर ये तीनों भूमि के गुण माने गए हैं प्राणस्पर्शस्ेष्टा चोरे गुण स्मृता एति सर्वगुण राजख्या पांच भौतिक प्राणस्पर्श और चेष्टा ये तीनों वायु के गुण बताए गए हैं राजन इस प्रकार मैंने समस्त पांच भौतिक गुणों की व्याख्या कर दी सत्व रजस्तम काल कर्म बुद्धिस् भारत मन षष्ठान चैते सुश्वर समकल्पयत भरतनंदर ईश्वर ने इन प्राणियों के शरीरों में सत्व रज तम काल कर्म बुद्धि तथा मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियों की कल्पना की है यदूर्ध पादतलो अवाधन पश्यसी एक कृष्णे कृष्णेज वर्तते बुद्धि फैरोके तलुओं से लेकर ऊपर की ओर और, और मस्तक से नीचे की ओर जितना भी शरीर है इसके भीतर यह बुद्धि पूर्ण रूप से व्याप्त हो रही है इंद्रियाड़ी नरे पंच ष्ठम तो मनोच्य सप्तमी बुद्धि क्षेत्रज्ञ पुनरष्टम मानव शरीर में पांच ज्ञान इंद्रियां और छठा मन बताया जाता है बुद्धि को सातवे और क्षेत्र को आठवा कहते हैं इंद्रिया पांच इंद्रिया और जीवात्मा इन सबको कार्य विभाग के अनुसार अलग अलग समझना चाहिए सत्वगुण रजो गुण तमोगुण तथा इसके सात्विक राजस और तामस भाव जीवात्मा के ही आश्रित हैं चक्षुरालोचनाव संशय कुरते मरह बुद्धिध्यवसाजना साक्षी क्षेत्र उच्यते तम सत्व व्रजस्तेति काल कर्मचारत गुण निर्णीय बुद्धिर्बुद्धिवेन्द्रिया चनःश्रेष्ठा सर्वाणी बुद्धिभाव कुतो गुणा नेत्र आदि आदिंद्रिया दर्शन आदि कार्यों के लिए है मन करता है और बुद्धि उस विषय को ठीक ठीक निश्चय करने के लिए है क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा को साक्षी बताया जाता है भरत नंदन सत्व रज तम काल और कर्म इन पांच गुणों द्वारा बुद्धि बार बार विभिन्न विषयों की ओर ले जाई जाती है बुद्धि मन सहित संपूर्ण इंद्रियों का संचालन करती है यदि बुद्धि ना हो तो ये गुण आदि कैसे कोई कार्य कर सकते हैं ये न पश्य तचु शिण्वती श्रोत्र मुच्यते जिघ्रतीवती घृण रसती रसना रपर्शनती स्पर्शा बुद्धि विग्रहते सकयते किंचितित्त मन बुद्धि जिसके द्वारा देखती है उस इंद्रिय का नाम दृष्टि या नेत्र है वही अपने वृत्ति विशेष के द्वारा जब सुनने लगती है तब श्रोत्र कहलाती है गंध को ग्रहण करते समय वह घ्राण बन जाती है स्वादन करते समय रसना कहलाती है और स्पर्शों का अनुभव करते समय वही स्पर्शेंद्रिय अर्थात त्वचा नाम धारण करती है इस प्रकार बुद्धि बार बार विकृत होती है जब वह कुछ प्रार्थना याचना करती है तब मन बन जाती है अधिष्ठान बुद्ध्याथके पंच धाम इंद्रियाणी तिताह तेस दुष्टेश दुष्यती बुद्धि के ये जो पृथक पृथक पांच अधिष्ठान है इन्हें को इंद्रिय कहते हैं इन इंद्रियों के दूषित होने पर बुद्धि भी दूषित हो जाती है पुरुषे त्रिस्वभावे सुबर्त कदाचिल प्रीतिम कदाचिचती साक्षी आत्मा के आश्रित रहने वाली बुद्धि सात्विक राजस और तामस तीन भावों में जो सुख दुख और मूह रूप है स्थित होती है इसीलिए कभी सत्वगुण का उद्रेक होने पर उसे आनंद प्राप्त होता है और कभी रजोगुण के अधिकता होने पर वह दुख शोक का अनुभव करती है न सुखे न दुखे न कदाचित थेयम भावात्मिका भावान स्नेता परिवर्तते कभी तमोगुण की अधिकता से मोहा होने पर उसका न सुख से संयोग होता है न दुख से वह निद्रा और आलस्य आदि में मग्न रहती है इस प्रकार यह भावात्मिका बुद्धि इन तीन भावों का अनुसरण करती है सरिताम सागरो भरता भावगता बुद्धिर्भाव मनथि वर्तथे जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र उत्ताल तरंगों से युक्त होने पर भी अपनी तटभूमि का उल्लंघन नहीं करता है उसी प्रकार सात्विक आदि भावों से युक्त बुद्धि तीनों गुणों का उल्लंघन नहीं करती भावना में मन में ही चक्कर लगाती रहती है प्रवर्तमान तो रज तद्भावे नुवर्तते प्रहर्स प्रीतिरानंद सुखम संसान्त चित्तता कथम चिपपद्यंते पुरुषे सात्विका गुणा जब रजोगुण की प्रवृत्ति होती है तब बुद्धि राजसिक भाव का अनुसरण करती है यदि पुरुष में किसी प्रकार अधिक हर्ष प्रीति आनंद सुख और चित्त में शांति उपलब्ध हो तो ये सात्विक गुण है परिदाहतापोति क्षमा लिंगानी दृश्य हेतु जब शरीर या मन में किसी कारण से या अकारण ही दाह शोक संताप अपूर्णता अर्थात लोभलिप्सा और असहनशीलता के भाव दिखाई देते हों तो उन्हें रजोगुण के चिन्ह समझना चाहिए अविद्यागमोह प्रमाद स्तब्धता असमृद्धि तथा दैनम प्रमोह स्वप्न तंत्रता कथं चेद उपवर्तन विवधास्ताम सागुणा यदि किसी प्रकार अविद्या राग मोह प्रमाद स्तब्धता भय दरिद्रता दीनता प्रमोह मूर्छा स्वप्न निद्रा और आलस्य आदि दोष आ घेरते हो तो उन्हें तमोगुण के ही विविध रूप जानें त्र काये संयुक्त का ये मलतीवा भवि वर्त सात्त्व भावपेक्षे ततथा ऐसी स्थिति में शरीर अथवा मन के भीतर यदि कोई प्रसन्नता का भाव हो तो वह सात्विक भाव है ऐसा विचार करना चाहिए अथ यद दुख संयुक्त अप्रीति करमात्म प्रवृत्तम रज इतव तदसंद चिंत जब अपने लिए अप्रसन्नता का हेतु और दुखयुक्त भाव अनुभव में आए तब रजोगुण की प्रवृत्ति हुई है ऐसा अपने मन में विचार करे तथा तो वैसे किसी कार्य का आरंभ न करके उसकी ओर से अपना ध्यान हटा ले भवे अप्रतर्कम अभिज्ञेय तम सदुपेन इसी प्रकार शरीर या मन में जो मोहयुक्त भाव अतर्कित या अभिज्ञात रूप से उपस्थित हो गया हो उसके विषय में यही निश्चय करें कि यह तमोगुण है एतद् तमो गुण है बुद्धा बुद्धा इस प्रकार बुद्धि की जितनी अवस्थाएं हैं उनकी व्याख्या यहाँ कर दी गई यह सब जानकर मनुष्य ज्ञानी हो जाता है इसके सिवा का और क्या लक्षण हो सकता है सत्व योरे सत्व क्षेत्र अंतरमूक्ष्म गुणान एक गुणान बुद्धि और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा ये दोनों सूक्ष्म तत्व है इन दोनों में जो अंतर है उसे समझो इनमें से एक अर्थात बुद्धि तो गुणों की सृष्टि करती है और दूसरा अर्थात आत्मा गुणों की सृष्टि नहीं करता केवल साक्षी भाव से देखता रहता है पृथकभूत प्रकृत्या तो संप्रयुक्तो संप्रयुक्त चर्वदा यथामोभिन्यान् संप्रयुक्तो भवे तथा वे दोनों बुद्धि और क्षेत्रज्ञ स्वभावतः एक दूसरे से भिन्न हैं परंतु सदा परस्पर मिले हुए से प्रतीत होते हैं जैसे मछली जल से भिन्न है तो भी उससे सदा संयुक्त रहती है उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा परस्पर भिन्न होते हुए भी अभिन्न रहते हैं न गुणा गुणा गुणा तो गुण गुणान भेद सर्वतः परिदृष्टा गुणा तो संश्लेष्टा मनते यथा सत्व आदि गुण जड़ होने के कारण आत्मा को नहीं जानते परंतु आत्मा चेतन है इसलिए गुणों को पूर्ण रूप से जानता है वह गुणों का साक्षी है तथापि मूढ़ मनुष्य उसे गुणों से संश्लिष्ट या संयुक्त समझते हैं आश्रयो ना सत्व गुण सर्गे न चेतना सत्वम गुणा वेद कदाचद बुद्धि जब सत्वादि गुणों की सृष्टि करती है उस समय जीवात्मा उसका आश्रय नहीं होता अन्य गुणों की रचना बुद्धि ही करती है और उन गुणों को जीव कभी जानता है सृजते ही गुणा सत्व क्षेत्र पिछरप्य संप्रयोगेश सैत्रोध्रुव बुद्धि गुणों को उत्पन्न करती है और आत्मा केवल देखता है बुद्धि और आत्मा का यह संबंध अनादि है इंद्रिया प्रदीप्रिय निश्चुंद्रिया प्रदीपवत ज्ञान शक्ति रहित न जानने वाली इंद्रिया वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए बुद्धि को बीच में करती है इंद्रिया तो वस्तु को प्रकट करने में दीपक की भांति केवल सहायक है एवं स्वभाव में वैतुद्वाहरेन्द्र असोचन्ना अशोचन प्रहेगत इस प्रकार आत्मा असंग एवं निर्लेप है इस बात को जानकर मनुष्य शोक हर्ष और द्वेष का करके विचरण करे स्वभाव सिद्धमे वही तन यदि महान सेथे गुणान गुण ना सूत्रम विज्ञे तंतुवदुण जैसे मकड़ी जाला बुनती है उसी प्रकार बुद्धि गुणों की सृष्टि करती है यह स्वभाव सिद्ध है अति गुणों को जाले के समान और बुद्धि को मकड़ी के समान जानना चाहिए प्रवृत्तिर्णपलभ्य एवम के व्यवस्थ्यंते निवृत्ति ऋति चा परे वे गुण नृत्य होने पर पुनः वापस नहीं आते क्योंकि फिर उनकी प्रवृत्ति उपलब्ध नहीं होती एक श्रेणी के विद्वानों का ऐसा ही निश्चय है दूसरे श्रेणी के लोग उन नष्ट हुए गुणों की पुनरावृत्ति भी मानते हैं यदि हृदय ग्रंथिचिंता सुखमासीय इस प्रकार बुद्ध के चिंता स्वरूप इस सुदृढ़ हृदय ग्रंथि को त्याग कर शोक और संशय से रहित हो सुख सुखपूर्वक रहना चाहिए प्रकृता ताभ्यजोह प्रच्युता पृथ्विंबोहूर्ण नदींदरा जथागा विद्वांसो बुद्धियोगमयम तथा जल की गहराई को न जानने वाले मनुष्य जैसे नदी के तल प्रदेश में जाकर दुख का अनुभव करते हैं उसी प्रकार बुद्धि योग अर्थात ज्ञान से अनभिज्ञ सभी मनुष्य इस मोहपूर्ण विशाल संसार नदी में पड़कर क्लेश भोगते हैं नैवताम्यंत विद्वांस प्लव अध्यात्मिधीरा ज्ञानम तो परम प्लव जो तैरने की कला जानते हैं वे तरक तैर कर अगाध जल से पार हो जाते हैं उन्हें कष्ट नहीं भोगना पड़ता उसी प्रकार अध्यात्म तत्व के ज्ञाता धीर पुरुष अनायास संसार सागर को पार कर जाते हैं उनके लिए परम ज्ञान ही जहाज बन जाता है नवति विदुषाभ यद विदुषा सोमह भवें न गतिरिकास्ती कस्यचिपदर्शयतीय तुल्यता अज्ञानियों को जिस संसार से महान भय बना रहता है उससे ज्ञानियों को वह गुरुतर भय तनिक भी नहीं प्राप्त होता है यानी पुरुषों में से किसी को भी अधिक या नून गति नहीं प्राप्त होती वे सब समान गति के भागी होते हैं सकद विभा तो शेष ब्रह्मलोक इत्यादि श्रुति यहाँ ज्ञानियों की गति की समानता दिखाती है योति बहुदोष में कंत तच दूषयति युराकृत ना प्रियम तदुभयम करो त्यसुष करो अज्ञानावस्था में मनुष्य जो अनेक दोष से युक्त कर्म करता है और वह पहले के जो कर्म कर चुका है उनके लिए शोक करता है इसके सिवा अज्ञानावस्था में जो वह दूसरे के लिए हुए अप्रिय कर्म को दोष रूप में देखता है और राग आदि दोषों के कारण स्वयं जो दूषित कर्म करता है वह दोनों ही प्रकार का कार्य वह ज्ञान होने के बाद नहीं करता है इतिश्री महाभारते शांति पर्वी मोक्ष धर्म पर्वि पांच भौतिक पंचाशीत्यधिक द्विशतम अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पांच भौतिक तत्वों का वर्णन विषयक दो अध्याय पूरा हुआ